श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद चौंतीस दक्षिणेश्वर में भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर मंदिर के अपने कमरे में खड़े खड़े भक्तों के साथ बातचीत कर रहे हैं रविवार बैशाख कृष्ण पंचमी सत्ताईस मई अठारह सौ तिरासी ईस्वी दिन के नौ बजे का समय होगा भक्तगण धीरे धीरे आकर उपस्थित हो रहे हैं श्री राम कृष्ण मास्टर आदि भक्तों के प्रति विद्वेश भाव अच्छा नहीं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 भाव में विफोर होकर नृत्य कर रहे हैं और मुंह से माँ का नाम ले रहे हैं कह रहे हैं माँ विपद नाशनी देह धारण करने से ही दुख विपदाएं होती है संभव है इसीलिए जीव को इस विपद नाशनी महामंत्र का उच्चारण कर कातर होकर पुकारना सिखा रहे हैं अब श्री रामकृष्ण अपने कमरे के पश्चिम वाले बरामदे में आकर बैठे हैं अभी तक भाव का आवेश है पास है राकाल मास्टर